द्र कर्णे स्वा भद्रं पशे माक्षजय स्थिर सु्वा पुशस्थलमशे पथर्म ये मानव के कार्य का वैतथ्य प्रकर के अट्ठाईसवें कार्य का ऊपर तो कुछ विचार चल रहा था तो कुछ लोग कहते हैं सृष्टि ही सत्य है कोई कहते हैं स्थिति ही सत्य है कोई कहते हैं लय ही सत्य है ये भी ठीक नहीं है ऐतिहासिक टीका मैं कहा था सृष्टिवा लयो स्थितिवा तत्व में भी पौराणिका पौराणिक लोग कहते हैं ये वास्तविक वस्तु यही है सृष्टि स्थिति लय जगत की उत्पत्ति और जगत की स्थिति और जगत का लय यही वास्तविकता है ऐसा कहते हैं भी कल्पना मात्र यह जो सृष्टि स्थिति लगे को वास्तविक बात कल्पना ही है क्यों शत्रु असत्य उत्पत्ति आ रही बहुत महत्व आगे कहेंगे सत्य की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती असत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती वास्तविक उत्पत्ति सत नहीं होती मानी माया से तो सत्य उत्पत्ति होती है जैसे रज्जु सर्पकल्पना में सत है माया से रजू की उत्पत्ति सर्प रूप में हो जाती है वास्तविक तो दृजयू से रजू बनना नहीं कोई उत्पन्न नहीं होता शक्ति उत्पत्ति नहीं होती हो और असत की भी नहीं हो सकती है पुत्र आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती जो स्वयं असत्य है तो वो दोबारा क्या बनेगा उसका कुछ नहीं बनता आगे कहेंगे अद्वैत प्रकरण में कहेंगे और अलाद के प्रकरण में इस बात को तो कहीं देकर के टिप्पणी में दिया हुआ है। पक्षवाण है ये बात एक असत हो असतश्य उत्पत्ति आदि से सत या असत दोनों हो सत हो तभी उत्पत्ति आदि होना संभव नहीं है असत हो तभी उत्पत्ति आदि होना उत्पत्ति स्थिति लगा होना संभव नहीं है इसलिए पौराणिक होगा की कल्पना मात्र एक सृष्टि इत्यादि सब कुछ कहा आगे ठीक है यथोक्त कल्पना अधिष्ठान सूचयती कल सर्वे सर्वेचा तो यह तो सर्वदा एक है यथोक्त कल्पनाया जो कल्पना है जितने भी कल्पना प्राण से लेकर के स्थिति तक की जो कल्पना हो गई है बीसवें कारिका से लेकर के अट्ठाईसवें कारिका तक जितने भी तत्तवादियों के मान्यता हुई है कल्पना में अधिष्ठान सूचित करते ये कल्पना में कोई न कोई सत्य अधिष्ठान होता है तो क्या है वो सर्वे यह तो सर्वदा सबके सब सर्व इसी आत्मा में कल्पित है विशेष आत्मा में ही कल्पित है सारे ही वस्तु सारे वस्तु जिनको सत्य बांध करके चल रहे हैं निर्विशेष आत्मा में कल्पित है यह वहींत्मा सर्वे में यह सर्वे का उदाहता से अनुदाता से कुछ तो उदाहरण दिया बीसवें कारिका से लेकर अट्ठाईसवें कारिका तक और जो उदाहरण नहीं दिए गए वो भी बहुत सारे ऐसे हैं उदाहता से अनुदाता से कल्पना भेद जितने भी कल्पना विशेष है संसार में जो भी कल्पनाएं होती है या अवंतु जितने भी कल्पना विशेष है जितने भी हैं ये सर्वे की प्रकृत आत्मनी एवं कल्पनावस्थायाम कल्पन थे ये सबके सब, सब प्रकृति जो आत्मा है आ, अखंड अद्वितीय एक आत्मा है कृषि आत्मा में अज्ञान अवस्था में कल्पना होता है अधिष्ठान के अज्ञान होने पर दूसरे वस्तु रूपांतर में दिखाई पड़ता है ये कल्पना है रजियो के अज्ञान काल में सर्व बुद्धि हो जाती है कल्पनावस्थायाम का अर्थक यह है कि अविद्यावस्थायाम अज्ञान काल में कल्पित होती है ना आत्म ना कल्पितत्व तो कर्बारी कहेगा यह आत्मा भी कल्पित है ऐसा नहीं अधिष्ठान सत्य होता है जब कल्पना करते हैं ऋतु में सर्वज की कल्पना करते हैं तो उस काल में ऋतु सत्य हो है। ना न आत्मा कल्पितत्व आत्मा में कल्पितत्व तो धार्म तो क्यों सर्वस्व कल्पितत्व है अधिष्ठान तो आयोगा सत्य सब आत्माभिन्न कोई अधिष्ठान बन नहीं सकता क्यों वो कल्पित है सारे तो सारे कल्पना के अधिष्ठान रूप से आत्मा को सब कुछ सब बाधी को मानना पड़ेगा सर्वस्व कल्पित सबके सब कल्पित हैं अधिष्ठानत्व आत्म भिन्न वस्तु कोई अधिष्ठान हो नहीं पाएगा कल्पना के लिए अधिष्ठान शक्ति चाहिए इसलिए आत्मा कल्पित नहीं है आत्माशक्त है त्रिकाला है यही अर्थ निर्ता बीसवीं से लेकर के अट्ठाईसवी तारिका तक त्रिकाता ने कुछ कुछ अर्थ दिखाया अब अभाष्यकार कुछ बोलना चाहते हैं बीसवें कारिका से अट्ठाईसवें कारिका तक थे संक्षेप में कुछ बातें बता देना चाहते हैं भाष्यकार तो मौन थे अभी तक चुप थे उसी की में जाते हैं प्राणादि श्लोकेश प्राण शब्दार्थमा हो प्राणादि जो श्लोक है प्राणा प्राण विद इत्यादि कहा था उस कालिका में जो कहा गया प्राण शब्दार्थमा प्राण शब्द आदि के अर्थ बताते है क्या कहते हैं प्राच मा प्राण प्राज्ञ प्राण शब्द का था प्राज्ञ है बीजात्मा है बीज जिसको ईश्वर इस से अभिन्न प्राज्य रूप है या आत्मा प्राज्य स्वरूप है ईश्वर से अभिन्न है वो बीज है जो जाग्रत स्वप्न आदि के बीज है सारे पदार्थों का बीज है बीज आत्मा ईश्वराभिन्न या प्राज्ञा माने ईश्वर से अभिन्न करके कहा समि से अभिन्न करके दृष्टि प्राज्ञ को प्राण शब्द कहा तत्कारी भेदा ही इधर एक स्थित्यंता उसी के कार्य विशेष वह प्राण से लेकर के स्थिति तक जो यहां कहा बीसवें कारिका से लेकर अट्ठाईसवें कारिका तक जो उस चर्चा हुई है ये सब के सब उसी आत्मा प्राण की मैंने प्राज्ञा आत्मा ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञा आत्मा के ही कार्य है सब जैसे रति रस्सी के कार्य है सर्पादी उसी प्रकार है इतरेशंता स्थित्यंता मैंने कहा प्राण आदय स्थित्यंता ऐसा करना प्राण से लेकर स्थिति तक तरूप कहा गया अन्य तो सर्वे लौकिका सर्व प्राणी परिकलिता भेदा रहे ज्ञान सर्वे अन्य कुछ और भी हैं कुल धर्म जाति धर्म क्या क्या धर्म बहुत सारे धर्म अपने अपने परम्परा में बनाए हुए हैं लोगों ने यह सब के सब तो सर्वे लौकिक धर्म जितने भी जो शास्त्रों में चर्चा नहीं है जिसकी लोक में चर्चा है लौकिक धर्म है सर्व प्राण प्राणी परिकल्पिता सबके सब प्राणियों के द्वारा कल्पित हैं जीवों के द्वारा कल्पित हैं सब धर्म कर्म रज्वान व सर्पादय जैसे रज्जु मिल जाए ना सर्पादी कल्पना कर लेते हैं लोग इसी प्रकार कोई निर परिष्ठान आत्मा मिल जाता है तो सब कल्पना अपने ढंग से कल्पना करते हैं रज्वान व सर्पादय तत्शून्य आत्म नहीं ये सरपा है कि आगे दिरा बहुत तो अच्छा रहे क्यों आगे के साथ संबंध है इसका उससे रहित जो आत्मा है तत्शून्य माने अकल्पित्व अकल्पित, अकल्पित आत्मा जो कल्पित शून्य है जिसमें कल्पितत्व कर्म नहीं है उस आत्मा में आत्म नहीं आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु और अविद्या हे तो कल्पिता आत्मस्वरूप का निश्चय न होने के कारण से अगर आत्मस्वरूप का निश्चय हो जाता तो कल्पना नहीं करते हुए आत्मस्वरूप अनिश्चय अनिश्चय तो अविद्या कल्पिता आत्मस्वरूप का निश्चय न होने से न होना माने अविद्या है वह अज्ञान है उसके द्वारा कल्पित है कि पिंडी कृतो अर्थ इस पूरे संक्षेप में अर्थ यह हो गया बीसवीं कालिका से लेकर अट्ठाईसवीं कालिका का टिप्पणी दो और तीन दो में आत्ता माने अकल्पित इतिहाव अकल्पित आत्मा में सारे के सारे कल्पित हैं क्यों आत्मस्वरूप का निश्चय न होने से अभाव है आत्मस्वरूप का निश्चय का अभाव है। है तो ही कहते हैं टिप्पणी कहते हैं आत्मस्वरूप अनिश्चय हेतु ही आत्मस्वरूप अनिश्चय बने तद अभाव या अनिश्चय बने निश्चय अभाव तद अभाव निश्चय अभाव आत्मस्वरूप अनिश्चय बने तद अभाव निश्चय का अभाव अभाव तद हेतु मूला ज्ञान उस आत्मस्वरूप का निश्चय न होना क्यों मूला ज्ञान है उसका कारण मूला ज्ञान मूलाज्ञान है तत्प्रयुक्ता अविद्या भ्रांति उसके द्वारा यह भ्रांति हो रही है क्योंकि कल्पना एक तरह की नहीं होती एक ही अधिष्ठान में भिन्न भिन्न प्रकार के कल्पना करते हैं अगर मूलाविद्या ही कल्पना के कारण हो अज्ञान वही कारण हो तो सबको एक ही कल्पना करनी चाहिए यहीं पर प्राण से लेकर के स्थिति तक भिन्न भिन्न वादियों की कल्पना की जैसे रस्सी में जब सर्पादी की कल्पना होती है तो जितने व्यक्ति बैठे भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं क्यों वो मूला ज्ञान कारण नहीं हुआ वहां मूला ज्ञान जन्य अविद्या वो कारण है इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से ज्ञान हो रहा है मूला ज्ञान हो तो एक ही एक ही रूप में दिखना चाहिए जितने बैठे हैं सबको सर्प ही दिखना चाहिए किसी को सर्प दिख रहा है किसी को जलधारा दिख रहा है इसके मतलब वहां मूला ज्ञान से जन्य जो अविद्या है वो कारण ये कह रहे हैं टिप्पणी देखा आत्मस्वरूप अनिश्चय माने तद अभाव अनिश्चय का भाव तद हेतु रूप आत्मस्वरूप का निश्चय का अभाव क्यों हो रहा उसका कारण क्या है तो मूला ज्ञान मूला ज्ञान मूल अज्ञान है तत्प्रयुक्त अविद्या उसके द्वारा प्रेरित जो अविद्या है वो है यहाँ अविद्या भ्रांति ही जिसको भ्रांति शब्द से बोलते हैं सर्वे राज्यों में, में सर्वज्ञान होता था बाद में होता मेरे भ्रांति हो गई बोलते हैं वो अविद्या है मूला ज्ञान अविद्या है अविद्या उस भ्रांति के द्वारा कल पिता विषय दिया मतलब भ्रांति के कारण भिन्न भिन्न रूप में दिख रहे हैं सबको अधिष्ठान एक ही निर्विशेष आत्मा है किंतु यहीं पर कई दृष्टांत दिया प्राण से लेकर के स्थिति तक चर्चा की सब वादियों की भिन्न भिन्न कल्पना है अगर मूला ज्ञान ही कारण होता तो सबको एक ही कल्पना होनी चाहिए थी इसका मतलब मूलाज्ञान जन्य अविद्या यह कारण बनती के लिए कारण, ये कारण। अथवा ये भी कर सकते हैं कहते हैं टिप्पणी में अनिश्चय बोला ज्ञानों निश्चय का अभाव क्या बोला ज्ञान है तस्माद हेतु बोला ज्ञान के कारण भी हो सकता है कल्पिता पिंडीकृत अर्थ है भाष्य तो में प्राणादि श्लोकानाम पिंडीकृत तो अर्थ प्राणादि जो कार्य का जितने भी कहे गए इसके एक मैंने संक्षेप में अर्थ यही हो जाता है आत्मा के अज्ञान के कारण सब ये कल्पित हैं अगर यह कल्पना के अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान होता तो बाधी इस प्रकार से कोई भी कल्पना नहीं कर पा प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फलगू प्रयोजन यत्नों न करता भाष्यकार कहते हैं माया यत्नों न करता अस्माभि भी यत्न न करता हमने इतना नहीं प्रयत्न नहीं किया क्यों एक एक विषय के पदार्थों का व्याख्यान करने में व्यर्थ प्रयोजन है क्यों एक विषय बता दिया तो सब विषय हो गए एक जैसे है सब प्रत्येकम अव्यभाव समाज एक एक करके प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने व्याख्यान करने पर एक एक पदों का व्याख्या करने में पदों का अर्थ व्याख्या करने में फलगू प्रयोजन व्यर्थ प्रयोजन है इस प्रयोजन दिखाई पड़ता है इसलिए यत्नों न किता हमने प्रयत्न नहीं किया प्रत्येक पदार्थों का व्याख्या करने के लिए पदों का व्याख्यान के लिए प्रयत्न नहीं किया फलगू प्रयोजनात्में तीन नंबर टिप्पणी है तो अल्प प्रयोजन माने अल्प प्राप्त प्रयोजनपात्यादत अल्प प्रयोजन है महान प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है अल्प प्रयोजन है यह कहा अल्पश्य तो समुदाय का अल्प को बता ही है पूरे समुदाय के अर्थ बताया है तो अल्प का तो ज्ञान करा ही है आगे शंका होती है न एवं एकाकृता अपनी प्रत्याज्यम ये फिर भाष्यकार ने जब अल्प प्रयोजन समझ करके अर्थ नहीं किया इन कारिकाओं का तो टीकाकार को तैयार देना था क्यों टीकाकार इतने परिश्रम करके टीका लिखते रहे सारे कारिकाओं में भाष्य नहीं है टीका ही लिखते रहे न तो एवं टीकाकृता में जो भाष्यकार ने अल्प प्रयोजन समझ करके व्याख्या नहीं की है उस स्थिति में टीकाकार को भी तत्म व्याख्या त्याग देनी चाहिए यदि नुशा नहीं करना कहते हैं क्यों टीकाकार मंगलाचरण में बोल आए हैं तथापि मंदबुद्धिनाम उपकार पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यानम इीडे तथा मंदबुद्धिनाम उपकार टीकाकार मंगलाकरण बोलाया है इस ग्रंथ में बहुत सारे व्याख्याएं लिखी है विद्वानों ने प्रौढ़ विद्वानों के लिए हम जो टीका लिख रहा है किसके लिए मंदबुद्धि वालों के प्रौढ़ विद्या को लेकर बहुत सारे टीकाएं लिखी हुई है लोगों ने उनके लिए आवश्यकता नहीं हमारी टीका हमारी टीका तो मंदबुद्धि वालों का लिए है ऐसा ये तो उत्तराद दिया है टिप्पणी में तथापि मंदबुद्धि नाम उपकारा यद्य पुरवार्द है पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्याना यह सीडे ऐसे पूर्वाध है तथापि मंदबुद्धि नाम को बता देते प्रतिज्ञान ऐसे प्रतिज्ञा करके आए हैं टीकाकार इसलिए टीकाकार को इसमें भी टीका लिखनी पड़ी भाष्यकार न लिखने पर भी मंदबुद्धि वालों को दृष्टि करके कुछ इसका विषय का व्याख्या कर दी ये कहा अच्छा आगे देखते हैं आप टीका में लौकिका परीक्षका नाम, नाम च कतिपय कल्पना भेदा उदाह अनंतवादेश अशेषता अशे तेषा उदाहमस्यं दृष्टि संक्षेपे ठीक है तस्वीम विकार विशेषवाद इतरेशा नो अत्यंत भिन्नता वो जो बीजात्मा जिस प्राजात्मा कहा था ईश्वरा भिन्न प्राज्ञ कहा था वह बीज है उसी का ही विकार विशेषत्व उसी का विकार है सबके साथ ये प्राणादि जितने उसी का विकार विवर्त है आत्मा दिख रहे ये विकार माने यहां परिणाम विकार नहीं विभक्त विकार है विशेषत्वा इतरेशा बाकी का न तो अत्यंत का एक जो कल्पित तो होते हैं अधिष्ठान से अत्यंत भिन्न नहीं होते अनिर्वच नहीं होते कल्पित भिन्न भी नहीं कर सके अभिन्न भी नहीं कर सके ऐसे है तो जितने भी मानी कल्पना की गई है कल्पिता राम न तो अत्यंत भिन्नता उस बीजात्मा से अत्यंत भिन्नता नहीं है टिप्पणी इतरेश माने भूतादि रहा हूं जो भूतादि जितने भी कल्पना की है तो वो आत्मी उस निर्विकार आत्मा से अत्यंत भिन्न नहीं कहा तत्कारी इत्यादि सर्वश कहा तत्काली भेदाई तेरे चित्ताराष ने कहा ठीक अंतिम पदार्थ अंतिम पाद स्थित तर्क प्राणी प्राण विदो प्रथम का पर अंतिम पाद स्थिति करते हैं अन्य अन्य सर्वे का सर्व तीख अने लौकिक सर्व्राणी परिकलिता वेदारज्ञा सर्पादय जितने भी हैं अन्य है अने पूर्व कह और बाकी जो अन्य हैं लौकिक जितने भी हैं सब के सब जैसे रज्जू के सर्त की कल्पना होती है उसी प्रकार उस निर्धिष्ठान जो निर्विशेष आत्मा है उसी में सारी कल्पनाएं ये सब कल्पनाएं हैं तो अन्य माने अन्य से क्या लेना है जो प्राणादी या कुछ गिनादी है स्थिति गिना तक फिर अन्य क्या रह गया कभी कुल धर्म हो ग्राम धर्म हो तो धर्म सिख थे ये सब धर्म बहुत सारे धर्म लौकिक धर्म भी है जीवों की कल्पना भी है सारे और भी है सामान्य जीवों की कल्पना ही है ये हमारा कुल धर्म है ये हमारा गांव ग्राम धर्म है और ये हमारा देश का धर्म है इत्यादि सर्व शब्द है अन्य सर्वे जो सर्वे शब्द के द्वारा ये सब गृहित हो जाते हैं ये सब भी कल्पित है सब उसी आत्मा कल्पित है आत्मा का नै देश है न जाती है कुछ भी नहीं सर कंत कल्पना है सर लोगों को कल्पना है तेम आत्मनि तद अज्ञानादिव कलत्व सदृष्टान्त पश्चिम जितने भी धर्म बताए हुए हैं आरोपित पदार्थ जितने भी बताए हुए हैं इनका आत्मा में ही तद अज्ञानादिव कल्पित आत्मा में ही कल्पित है आत्मा के अज्ञान से ये कल्पित रज्जु के अज्ञान से रज्जु में सर्प कल्पित हो जाते हैं इसी प्रकार केसाम धर्मां, जितने भी धर्म कहा गया आप के सब आत्मनि आत्मा में सर्वज्ञाना दे आत्मा अज्ञान देव आत्मा के अज्ञान से ही कल्पित दृष्टान के स्पष्ट जाते हैं रज्जुआमे व सर्पाद जैसे रज्जु में सर्पादि की कल्पना होती है ठीक इसी प्रकार कल्पना होती है आत्मा अदृष्टान्तार्थम कल्पना शून्यत्म आह आत्मा में अधिष्ठान योग्यता के लिए अधिष्ठान है आत्मा वो कल्पित नहीं हो सकता अधिष्ठान कल्पित नहीं होता सत्य होता है तभी कल्पना कर पाएंगे आत्मा अधिष्ठानत्व योग्यता अर्थम आत्मा को अधिष्ठान योग्यता के लिए कल्पना शून्य तो महा कल्पना शून्य कहा तत् आत्मनी इत्यादि तून्य आत्मनि कल्पना शून्य जो आत्मा है उसमें आत्मनि आत्मा आत्मस्व अच्छय हेतु कल आत्मा के स्वरूप के अज्ञान है इस कारण से से कल्पित अद्याण्लोक पिंडीकृत समुदाय समुदाय दिया एक एक व्याख्या नहीं किया नई की भाष्यकार कि समुदायर्थ क्या किया्लोकानाच्य विराम तो नहीं होना चाहिए आगे के साथ संबंध का संबंध दोनों विराम नहीं होना चाहिए किम यदि समुदाय अर्थ उचित है क्यों ये समुदाय का अर्थ कहा जाता है ये कारिकाओं का श्लोकांतर ऐसु का प्रत्येकम पदार्थ व्याख्यान भेद व्याख्यान एसु क्यों न सैसे अन्य कारिगाओं में प्रत्येक शब्दों का व्याख्या किया आगे भी करेंगे तो इनके भी क्यों नहीं हो जो बीसवें से लेके अट्ठाईसवें तक नौकारिगाओं की व्याख्या क्यों नहीं की किम ये समुदायर्थ श्लोकार उच्यते ये कार्यिकाओं को समुदाय पिंडित अर्थ क्यों कहा जाता है श्लोकांत ऋषि पर जैसे अन्य कार्यओं में प्रत्येक पदों की व्याख्या करते हैं भाष्यकार उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ व्याख्यान एथ ऐसी किम नश्या यहां भी प्रत्येक एक एक पद का अर्थ का व्याख्या क्यों नहीं की जाती है क्यों नहीं होता यह शंका आगे इस उत्तर में कहा भाष्य में कहा प्रत्येकम पदार्थ व्याख्याने फल्गू प्रयोजन प्रत्येक का एक एक करके व्याख्या करने करोजन तो नहीं है किंतु तो अल्प प्रयोजन है इसलिए यत्नो नृत प्रयत्न नहीं किया गया ये कहा। आगे का नाम लौकिका परीक्षण कतिपय कल्पना भेदा उदाह अनवा अशेषतः तेषा उदाहर्तमस संक्षेपाचृष्टे अरे देखो कुछ तो लौकिक व्यक्तियों की कल्पना है कुछ परीक्षक हैं शास्त्र पढ़े लिखे लोगों की कल्पना परीक्षक आम परीक्षक लोगों की कल्पना है नैयायिका दिखी पढ़े लिखे हैं सब निमांसा आदि पढ़े लिखे हैं जो यहां आया है उनकी भी कल्पना परीक्षक होते हैं जानते हैं फिर भी कल्पना है क्यों ऐसे भी एक परिस्थिति आ जाती है पहले पंथ बाद में ग्रंथ हो जाता है जब तब कुछ कठिनाई हो जाती है उनके सामने पंथ पहले पकड़ लिया यही सक कह करके पकड़ लिया है आगे ग्रंथ में कुछ विशेष बात आ गई तो उसको तोड़ मड़ोड़ करना शुरू कर देंगे क्यों अपने पंथ के विपरीत होने पर उसको अपने पंथ के अनुकूल करने के लिए ग्रंथों को तोड़ दे लग जाए इसलिए निरपेक्ष होकर के अर्थ करना चाहिए मैंने पंथ में नहीं जाना चाहिए पंथवाद बहुत घातक है लौकिका आराम परीक्षकान सब कतिपय कल्पना भेरान हो रहा रहते हैं लौकिक सामान्य जन और परीक्षक शास्त्र पढ़े लिखे जो होते हैं मीमांसा आदि की चर्चा की नयायिक आदि की सांख्य आदि की उनका कतिपय कल्पना बेरान कुछ कल्पना विषेष कहा सारी कल्पना कहना संभव नहीं अनंत है उदाहरण लेकर के अनंतत्वाद क्योंकि उसका अंत्य नहीं होगा अनंत है कल्पना अशेषत तेषा उदाहरण अशक्यत्व अनंत हैं कल्पना करने वाले अनंत हैं कल्पित पदार्थ भी अनंत हैं इनका सारे उदाहरण देना संभव नहीं है इसलिए दृष्टि ऐसा देखकर संक्षेप मात्र में संक्षेप से क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में बता देना चाहते हैं आई क्या है यं भाव दर्शय सतु पश्य तम चावती सूच्वासौ तद्रह समपेत यम भाव दर्शय सतुपश्यति तं, सतु तं, सतु तं चावती जैसा आचार्य मिल गए वो आचार्य जिस वस्तु को बता देंगे बाप यही वस्तु है करके बता दिया खुशी को पकड़ने की आदत बनी हुई यही कहते म भावं दर्शेत यश्य जिसको जिस व्यक्ति को, जिस को यम भावं दर्शे दर्शेत आचार्य जिस पंथ में पहुंचा हुआ है और नई आय के तर में पहुंचेंगे तो आत्मा अनेक यही कहेंगे इत्यादि सांख्योग कहेंगे ऐसे ही बोलेंगे प्रकृति प्रधान में चल लगा देंगे यम भावं दर्शेत यश्य यम भावम दर्श आचार्य यम भावम दर्शेत जिस वस्तु को दिखा दे पदार्थम विषय जिस विषय को दिखा रहे यही सत्य है दूसरा नहीं मैं जो बोल रहा हूं यही सत्य है ऐसा जो आचार्य बता देंगे तम तमभावन सदुपस्थित उसी विषय को देखता है वो तो जो तांगे में लगा हुआ घोड़ा जैसा हो जाता है तांगे का घोड़ा होता है ऐसा एक लगा दिया जाता है जो रास्ता एक ही दिखेगा ये इधर उधर देखेगा उसको दूसरे शास्त्र में क्या कहा दूसरा क्या बोलता कुछ नहीं देखता उसी को दिखेगा पंथवार पकड़ लेता है तम भाव हम सदप्थित उसी भाव को देखता है दूसरे को नहीं देखता उसी विषय को देखेगा उसको ऐसा दिख जाता है माने जैसे उसको गुरु मिल गए और जैसा उपदेश मिल गया उसी को लेकर फिर चलता है दूसरे की बात मानने वाला नहीं होगा तम से अवति सब भाव वो जो भाव है जिस भाव को बता दिया था वह असोभूतव तमचावती उससे तादात्म्य होकर के उस साधक से तादात्म्य होकर के उसकी रक्षा करता है वो विषय उससे अभिन्न होकर के रक्षा करता है वो विषय उसकी रक्षा करने वाला हो जाता है उसी को रक्षक मान करके कर रहा था तो वो रक्षक बन जाता है उसका तदग्रह सम्पम क्या होता है उसमें अविवेश हो गया उसको यही है सब कुछ यही है इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है ऐसे अविन्व होने से आगे उसी को प्राप्त हो जाता है के देता प्रबंधितम दे सफे को बजान में ऐसा है उसी को प्राप्त हो जाता है एक एक और दो, एक में कहा अश स्वस्कंद अभिवेष्ट अन्य प्रवृत्ति उप्रमती तम ची अवति का अर्थ अन्यत्र प्रवृत्ति उपराम कर देता है तो उपोपदार्थ उसके आचार्य ने बता दिया यही सत्य है करके पकड़ा दिया है ऐसा पकड़ाने के कारण से यही समझता है कि यही है उसमें अभिनिवेश वो कर चुका हुआ होता है और वो पदार्थ भी उसकी रक्षा करता है माने अन्यत्र उपराम कर देता है अन्यत्र जाने नहीं देगा उसी को पकड़ने की आदत बना देगा अश्व स्वस्म निविष्टम कृपा वो जो अश्य माने साधक से जो साधक होगा उसको अपने में अभिनिवेश करा करके अन्यत्र परिवर्तन अन्यत्र जाने नहीं देगा वहीं अपने में एक केंद्रित करके रख देगा वो पदार्थ पदार्थ कहा आगे भूतवा सारक तादात्म पन्नो भूतवा वो सारक से अभिन्न होकर के उसकी रक्षा करता है वो पदार्थ ऐसा हो जाता है ये कहा ठीक में देखें पाद त्रय विभजतेगा तीनों पादों का व्याख्या करेंगे पहले चतुर्थ पाद की व्याख्या बाद में करेंगे प्रथम पात द्वितीय पात तृतीय पाठ तीनों को व्याख्या एक साथ करेंगे एक है। तीनों पादों का विभाजन करने हैं भाष्यकार किम बहुना ज्यादा क्या कहें भाष्यकार कहते हैं जिस पंथ को पकड़ा दिया है उसी को पकड़ के बैठेगा और फल भी उसी से मिलता है उसको ऐसे होता है गीता के सप्तम अध्याय में कुछ ऐसी सिलसिला दिखाया है काम त्ञाना प्रपत्यन तन्यादेवता तम तम नीम आस्था प्रकृत्यायताशयाम यान तनून्भक्त श्रद्धा कृतमिछति चला श्रद्धा ता विदा्यह सतया श्रद्धयाुक्न बीहते लवते तत का मये विहिता फल तो मै हि देता हूं किंतु तद्रूप से देता हूं जिस रूप से वो सेवन करेगा उसी रूप से फल देता हूं किंतु ध्यान देना अंतत्म कल सां देवा जो हैत्म ऐसा गीता के सप्तम में है किम बहुना रहा कहते ज्यादा क्या कहें प्राणादीनातम उक्त अनुक्त वा प्राणी में से कोई एक अन्यतम माने इन में से कोई एक अन्यतम अन्यतर होता है दो में से कोई एक और अन्यतम होता है अनेकों में से कोई एक किम बहु ना प्राणादि नाम अन्यतम जो प्राण से लेकर के स्थिति तक कहा यहां, चर्चा की है जिनकी ईसवें कारिका से अट्ठाईसवें कारिका तक जिनकी चर्चा हुई है अन्य अन्यतम उत्तम अनुत्तम बा इनमें से कहा और जो नहीं कहा लौकिक धर्म है जो कुल धर्म देश धर्म जाति धर्म इत्यादि नहीं कहा जो अनुत्तम तो का म भावम पदार्थम दर्शित यम भावम माने पदार्थम यम भावम दर्शित जो विषय को दिखा देगा आचार्य उसको यही है सत्य बेटा यही करके पकड़ा देगा यम भावम माने पदार्थम दर्शे जिस पदार्थ को दिखा देगा क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं जुड़ा हुआ होगा कहीं न कहीं जुड़ा है वो जहां जुड़ा है वो उसी उसी रूप में बना लेता है खुशी को पकड़ लेता है स्थिति है जब भाव हम पदार्थ हम जिस पदार्थ को तो दिखा दे अश्य हमारे इस साधक को कौन दिखाएगा तो आचार्य हो अन्यों का आचार्य दिखा दे अथवा अन्य कोई आप, तो पुरुष बोल आप तो बोलते यही दास्ता है तो वैसे पकड़ेगा वो पकड़े इधर में बस यही वस्तु है बस और कोई वस्तु नहीं यही वस्तु है तरह के बता देगा इधमे वह यही वस्तु है बस ऐसा करके पता पकड़ा देगा दे सतम भावम आत्मभूतम पश्यकें वो अपने से अभिन्न रूप से देखता है उसको उस पदार्थ को अपने से अभिन्न देखता है जो भी देवी देवता दी जो भी पड़ा दे उसी को अपने तद्रूप होकर के चिंतन में लग जाता है तद्रूप हो जाता है पश्यक अयम अहम यितिगा मम यितिगा दो पैसे एक भावना बनाएगा विनिवेश करेगा यह मही हूं अथवा यह मेरा है उस पदार्थ को मई या मेरा रूप मिलेगा या तो आप तादाद में करेंगे मई समझेगा या मेरा समझेगा मेरा यही है दूसरा नहीं ऐसा समझना चाह रहा तम से भ्रष्टारंभ इस प्रकार जो देखने वाला है मई पना से अथवा मेरे पना से जिस पदार्थ को देख रहा है ऐसी द्रष्टा को सभाव अवति जो पदार्थ भी उसकी रक्षा करता है भाव पदार्थ अवति रक्षक यो दर्शितो भाव कौन भाव है जो दिखाया वो पदार्थ आचार्य ने जिसको दिखा दिया वो पदार्थ उसकी रक्षा करता है क्या होकर के रक्षा करता है अशोक भूतवा रक्षा वही बन करके रक्षा करता है उसमें तारात्म्य होकर के रक्षा करता है कोई साधक बनकर ही रक्षा करेगा उसे अभिन्न होकर के रक्षा करेगा श्वेना आत्मा सर्वतो तो करता है अपने रूप से सर्वत्र से रोक देगा दूसरे जगह जाने नहीं देगा वो पदार्थ उसको दूसरी प्रवृत्ति से रोक देगा अन्यत्र प्रवृत्ति होने नहीं देगा वो विषय उसी को पकड़ के बैठेगा तस्मिन ग्रह तदग्रह तदग्रह सामुपायिकम चतुर्थ उसका अर्थ करते आगे तस्मिन ग्रह तदग्रह उसमें आग्रह आग कर लेता है ये तदग्रह तद अभिनिवेश उसमें जो अभिनिवेश करता है यही है दूसरा कुछ नहीं है ऐसा विनिवेश करने वाला इधर तत्व यही अविनिवेश है यही तत्व है यही वस्तु है दूसरा नहीं है ऐसा मान लेता है सतम ग्रहित रेती वो जो पदार्थ थी उस ग्रहिता को प्राप्त हो जाता है जो, उसको जिसने ग्रहण स्वीकार कर लिया वो भी उसको प्राप्त हो जाता है उपेती तस् आत्मभाव निरसित उसके स्वरूप हो जाता है वो स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तद्रूप होकर रहता है इत्यादि कामेव भावम विश्व नष्ट वही विषयों को दिखाते हैं कौन है थे यो दर्शितो भाव जो पहले दिखाया हुआ विषय कारिका से अट्ठाईसवें कारिका तक जितने दिखाए ऐसा पदार्थ जितने भी है जिसमें जिस जिसको गुरुजी ने जो बता दिया उसी को पकड़े बैठा है सांख्य अपने प्रधान से बाहर जाने वाला नहीं है योगी अपने छब्बीस तत्वों को हिल नहीं सकता ऐसे बना दिया है पंखवाद बहुत खतरनाक है होता क्या है व्यक्ति जब घर बार छोड़ करके आता है पूरा रहता है उसको पता नहीं है कि पंथ कितने होते हैं क्या होते हैं उस समय प्रारब्ध के आधार पर ईश्वर उसके जहां पहुंचा देंगे जिस पंथ में पहुंच गया उसको पता नहीं सबको एक ही मानता है वे साधु है उसकी आधारण एक ही होती है उसको बैराग्य है सन्यासी है अमुग है कोई पता नहीं उसको उसके प्रारब्ब जैसा होगा उसके आधार पर परमात्मा ही वहां पहुंचा देंगे जैसा पहुंच गए जो तो गुरुजी जी के बैठे हुए है, जिस पंथ में पहुंच गया उसको अपने ढंग से संस्कार करवाएंगे कराने के बाद में तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पक्का न हो जाए पंथवाद में पक्का न हो जाए तब तक तो उसको इधर उधर जाने नहीं देंगे एक दो व्यक्ति तो लगा रही है ठीक से देखो इसको स्थिति तो जब पंथवाद भर गया है आगे जब ग्रंथ पढ़ता है तो उसको समझ में आएगा अपने पंथ से विरुद्ध जब आएगा उसको क्या गलत आएगा फिर कानन मंडन करना शुरू कर जाता है यह स्थिति है तो जब व्यक्ति को पंथवाद से उठ करके शास्त्र क्या बोलता है वेद हमारा जो अपरुषीय वेद है वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर विचार करना चाहिए उसके आधार पर चलना चाहिए खाली पंथवाद को ही पकड़ना नहीं चाहिए सही है अच्छा ठीक है स कथम द्रष्टारंभ रक्षक तो वो पदार्थ वो द्रष्टा को जैसा देखता है वो पदार्थ उसको रक्ष... उसकी रक्षा करता है कैसे रक्षा करता है कहा तो असौ भूतवा वही हो करके रक्षा करता है वही बनकर के रक्षा, रक्षा करता है तो द्रष्टा से अभिन्न होकर के रक्षा करता है कहा असौ इत्यादि कहा असौ भूतवा रक्षक ठीक है साधक पुरुष का आध्यात्म आप जो साधक पुरुष है साधक है साधन करने वाला उसे उससे तालात्म्य प्राप्त तालात्म्य भाव होकर उसकी रक्षा करता है अभिन्न होकर के रक्षा करता है क्यों उसके दृष्टि में एक ही है और कुछ आई चाहे वही है उसी रूप से रक्षा करता है कहा रक्षा प्रकार प्रकटे थी रक्षा किस प्रकार करता है कहा स्वे आत्मा सर्वतो निरुणी अपने रूप से सभी से उसको रोक देता है अन्यत्र नहीं देता है। यही है वस्तु और कुछ ना ये बना देगा ठीक है। साक्षात असाधारण रूपत्व त्र निष्ठा आपाद्य तवृतिम तो उपासक निवार यही है अन्यत्र प्रवृत्ति को विरोध करना माना क्या है साक्षात असाधारण रूपत्व। साक्षात अपने में ही लाना अन्त्र परंपरा नहीं साक्षात रूप से ही असाधारण रूपत् असाधारण होकर के वो धर्म त्रव्ठा आपात्य अपने में ही निष्ठा उसकी निष्ठा प्राप्त करवा करके ततो अन्यत्र तत् अन्त्र निवारेति तथा अपने से भिन्न में प्रवृत्ति रोक देता है उपासक अन्यत्र जाने नहीं देगा ये टिप्पणिया चार, चार में कहते हैं साधक निष्ठा या अन्यदीय निष्ठा अनधीनत्व साधक की निष्ठा अन्यदीय निष्ठा नहीं होगी उसी में निष्ठा होगी अन्यत्रष्ठा नहीं हो सकती एक निष्ठातरा भाव अन्यत्रष्ठा न होने कहा असाधारण रूपत्व असाधारण रूप से उसकी रक्षा करना है साधारण रूप से नहीं तष्टीकरण कहा उसी कहा तत्र उसी में ही निष्ठा करके अन्यत्र बुद्धि से रोक देना है उस आदर को ये काम हो जाता जाव वो, वो पदार्थ ऐसा काम करता है चतुर्थ पादम व्याख्या चतुर्थ पाप कहते हैं तस्म ग्रह सम्रह समितम ऐसा है कार्य उसमें उसका अर्थ व्याप क्या करते हैं तस्मिन ग्रह तदग्रह सप्तमी समाज करना उसमें आग्रह है इसका इस साधक का उसमें आग्रह है यही है करके आग्रह करके बैठा है ग्रह समझ में आया था आंग लगा देना तो समझ में आ जाएगा ग्रह माने आग्रह उसे में अविनिवेश है आग्रह है। यही है बस वस्तु और और नहीं तस्मिन ग्रह तदग्रह तद, तद अविनिवेश मान तस्मिन अभिनिवेश उसमें अविनवेश है यही है कैसे अभिनिवेश है इदमे तत्व बस यही अभिनिवेश है यही वस्तु है बाकी नहीं बाकी पंथ ठीक नहीं कुछ नहीं यही है सतम ग्रहिता हो गई थी वो जो पदार्थ भी उस ग्रहिता को प्राप्त हो जाता है तस् आत्मभाव निगच्छती थे थे तो उसका स्वरूप हो जाता है वो पदार्थ भी ऐसा हो जाता है एक कहा एक एक अन्यत्र प्रवृत्ति निरोधे हेतु उक्ता है इससे क्या सिद्ध हुआ अन्यत्र प्रवृत्ति के कारण को रोक देता है प्रवृत्ति के निरोध में कारण कहा माने अन्यत्र प्रवृत्ति का निरोध इसी... इस तरह से हो जाता है अन्यत्र जा नहीं सकता वो ये कहा आगे तरी प्राणादीना आत्मवद तात्विक्म प्राप्त आवशंक किताब नाम अधिष्ठान अतिरेके अवस्तुक नैव मित्या तब तो नाराज वो कुछ जिसको पकड़ता है वो पदार्थ उसकी रक्षा करता है तब तो वास्तविक है प्राण जो प्राण उपासक के पास पहुंचेगा तो वही प्राण प्राण की उपासना करने को बोलेगा चार बाग के पास पहुंचा तो सब कुछ भूति है बता देगा वही पकड़ के बैठा हुआ उसका पंथ चल ही रहा है सब जितने बताए सबके पंथ चल रहे हैं उसी को पकड़ता है जिस पंथ में गया कोई पंथ पकड़ के बैठा हुआ होता है तब तो वो भी सत्य ही होगा ये कहते हैं तभी प्राणादि नाम जो प्राणादि कहे गए पदार्थ सत्य होंगे तभी तो पकड़ा है इसने और वो रक्षा भी कर रहा है इसके तभी तब तो प्राणादिनाम आत्मादी की वजह से आत्मा सत्य है उसी प्रकार ये भी सत्य होने से तात्विकत्व प्राप्त वास्तविक प्राप्त हो गए क्योंकि वो रक्षा करता है साधक की और उसने पकड़ा हुआ है गुरु ने पकड़ाया हुआ है अब जैसे आत्मा सत्य है वो भी सत्य तब, -तब गुरुओं ने स्वीकार किया है प्राप्त इतिहास जैसा शंका पर कहा कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरिक्क अवस्तुत्व कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त हो नहीं सकते रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से अतिरिक्त हो नहीं सकता इस प्रकार प्राणादि कल्पित हैं तो अधिष्ठान आत्मा से अतिरिक्त नहीं हो सकते जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता तब इन भावों में चलेगा जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए तो सारे समाप्त हो जाए कहा? ऐसा नहीं कहना तात्विकत्व तो नहीं कहना इनको वास्तविक नहीं कह सकते कहा एक कार्य कहा है लक्षितः पृथ्व पृथेवति वेत तत्व कल्पयेत्सो भी शंकि पृथ्वे व कल्पयेत सो वैशांकित ही अपथक भाव ही ऐसा आत्मा पृथक एव लक्षिता है मूढ़ ही अज्ञानियों के द्वारा अलग जैसा लग रहा है पदार्थ अलग है आत्मा अलग जैसा लग रहा ये है ये ती अ अपृथक ये जो जितने भी बताए प्राण से की स्थिति तक जो जितने भी यहाँ बताए गए हैं है, आत्मा से भिन्न नहीं है अपृथक पदार्थ है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से पृथक हो नहीं सकता रज्जु में जितने भी कल्पना करेंगे सरपज जलधारा आदि वो रज्जु से भिन्न हो ही नहीं सकता ये तई अपृथक भाव ही यह अपृथक पदार्थ हैं, पृथक आत्मा से पृथक नहीं हो सकते ऐसे जो पदार्थ हैं इनके द्वारा ये सो आत्मा ये जो आत्मा है पृथक एव इति लक्षिता पृथक जैसा लक्षित हो रहा है मूडों के द्वारा अब लोग अलग मान रहे हैं ये पदार्थ अलग है आत्मा अलग है ऐसा मान रहे हैं लक्षित हुआ है अज्ञानियों के द्वारा ऐसे लक्षित होता है एवं यो वे वेद तत्व ने इसको जो जानता हो आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है आत्मा ही सब कुछ है ऐसा जो समझता हो तो ऐसा जो समझने वाला है वास्तविक रूप से जो समझता हो आत्मा अनात्म विचार करके अनात्म वस्तु आत्मा कल्पित है आत्मा से अतिरिक्त तो हो सकते हैं ऐसा जो जानता हो कल्पय था वेद का अर्थ का कल्पना कर सकता है वो बिना शंका लेकर के कल्पना कर सकता है ये वाक्य प्रकार है ये वाक्य प्रकार है ऐसा बिना शंका के कर सकता है क्योंकि वेद में दो प्रकार के वाक्य हैं कुछ व्यावहारिक अनुवादी अनुवाद करने वाले वाक्य हैं कुछ पारमार्थिक वाक्य हैं निहरा नास्तिक किंचनादि पारमार्थिक वाक्य है और ये तो वा भूतानी जयंती इत्यादि वाक्य व्यावहारिक दृष्टि है अनुवादी का है इत्यादि है माने विशिष्ट आत्मा की चर्चा है कहीं कहीं शुद्ध आत्मा की चर्चा है जहां निषेध मुख्य होगा वो शुद्ध आत्मा की चर्चा होगी और जहां पर सृष्टि स्थिति आदि की चर्चा में आए वो विशिष्ट आत्मा है वो कल्पित तो होगा <laughs> इसको जो जानता हो सब के सब कल्पित है जो समझता हो माने अप्रथक है पृथक जैसा लग रहा है अज्ञानियों को पृथक जैसा लग रहा है यह सारे पदार्थ ऐसा एवं यो वेद तत्व जो व्यक्ति तत्व सहित जानता हो वास्तविकता इसकी जानता हो सह अभिशंक कल्प है वेदार्थ कल्पे शंका रहित होकर के निःस होकर के वेद के अर्थ का कर सकता हो कल्पना कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता एक अधिष्ठान को जिसने समझा है तो वेद का तात्पर्य वही समझ सकता है वह बता सकता है दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसको भ्रांति कालीन पदार्थ सत्य हो रहा है वो वेद का सही अर्थ नहीं कर सकता रज्जु में सर्प आदि बुद्धि जब तक हो रही है तब तक उसका सही अर्थ कर नहीं पाएगा जब रजू रूप से देखेगा तब तो सही अर्थ कर पाएगा ठीक इसी प्रकार यहां भी है जब आत्म भाव में पहुंचेगा जितने भी पंथ थे जितने भी आत्म भाव में पहुंचेंगे तब तो वो निशंक हो जाएंगे कहा ठीक से देखें उक्त ज्ञान स्तुत्थ न उस आत्मज्ञान की स्तुति के लिए कहते हैं आत्मज्ञान हो तो प्रशंसा उसके लिए कहते हैं एवं इत्यादि से सर्वशं वेद तत्व ने इस प्रकार जो जानता हो क्या जानता हो ये तैयस अप्रथक भाव ही पृथक ये वेद लक्षिता इत्यादि है तो ये विषय अपृथक है कल्पित वस्तु अधिष्ठान से पृथक होते ही नहीं किन्तु अज्ञानियों के द्वारा पृथक जैसा दिख रहे हैं सर्प आदि जो होते रज्जू से पृथक हो ही नहीं सकते किंतु तो कल्पना कल्पना करने वाला पृथक मानेगा या रज्जू मानेगा उसको सर्प मानेगा पृथक मानता है वो तो भाई भी तो रहा है रज्जू से तो डरता नहीं सर्प से डरता है वो सर्प मान रहा है पृथक मानता है, है। अज्ञानी का अज्ञान का ऐसी है उसी में एक ज्ञानी बैठा होगा वो क्या उसको पृथक मानेगा सर्प मानेगा उसको उसको रज्जु दिख रहा है तो उसको डर भी नहीं होगा ठीक इसी प्रकार यहां भी जितने भी कल्पना हुई है आत्मा से भिन्न नहीं है सारे सब तो आत्मरूपी है आत्मा में कल्पित है क्योंकि तो यह नई जानने के कारण से भिन्न भिन्न पंथवाद बन के चल रहा है सब अगर ये अधिष्ठान को समझ लिया होता है निर्विशेष आत्मा को तो सारे समाप्त तो हो जाते एक उक्त ज्ञान इसी ज्ञान की प्रशंसा के लिए कहा एवं वेद तत्व ने इस प्रकार जो समझता हो सारे पदार्थ आत्मा में कल्पित है करके समझता हो तो कल्पये स्व अभिशंकित ही कहा था कोई वेद के अर्थ का कल्पना कर सकता है बिना शंका लेकर के निर्द्वंद होकर कर सकता है पंधवाद में पढ़ने वाला वेद के सही अर्थ कर नहीं सकता ठीक है पूर्वार्धम व्या करो थी कारिका का जो पूर्वार्ध भाव गए एत ही रेशो पृथक भाव है पृथक वे इत्यादि व्याख्या करते हैं कहा एक ही भाष्य में कहा एक प्राणिवीर आत्मरो अपृथक भावे प्राणादि जो अपृथक भाव आत्म, आत्मा से अपृथक है सब आत्मा ना अपृथक भाव है आत्मा से अपृथक है जो प्राणादि उनके द्वारा अपृथक भूत ही पृथक नहीं हो सकते प्राणादि वो कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त हो नहीं सकते इनके द्वारा ये स आत्मा ये जो आत्मा है रज्जु रिप सर्पादि कल्पना रूप जैसे रज्जु सर्पादी सरबा, कल्पना का अधिष्ठान रज्जु है वो रज्जु से पृथक हो ही नहीं सकते सर्पादी सर्पाधि कल्पना रूप ही रज्जु रूप जैसे सर्पादी कल्पना जो हो रही रज्जु से पृथक हो ही नहीं सकते रज्जु ही है वो इस प्रकार ऐसा पृथक है वेदी लक्ष्य था फिर भी वो पृथक जैसा लग रहा है आप क्यों लक्ष्य था अभिलक्षता निश्चय की या लोगों ने भिन्न है क्यों मूड है भी तथा मूडों के द्वारा जब वो कल्पना बुद्धि हो रही जिस अवस्था में उस काल में उसको भिन्न ही समझेगा वो भिन्ना समझेगा भिन्ना ऐसा समझ रहा है कल्पना का विवेकी नाम तो जो विवेकी होगा उसको तो क्या दिखाई पड़ता है विवेकी नाम तो रजुआम विव कल्पिता सरपा रहे हो न आत्मव्य प्रहार है जैसे सरपारी जितने रज्जू में ही कल्पित है वो रज्जु ही अकेले रज्जू ही है जब निषेध करता है सर्पादी का जब ज्ञान होगा जब निषेध करेगा तो त्रैकालिक निषेध करता है नाशिध नाश्ति न ना भविष्य ऐसा बोलता है पहले भी सर्प नहीं था अभी भी नहीं है आगे भी नहीं होगा ऐसा बोलता है मैंने मुझे जब दिख रहा था वो भी सर्प नहीं था भ्रांति थी ऐसा बोलता है बाद निषेध हो जाता है ये कहा विवेक नाम तो विवेक्य होगा तो रजुआ भी वकल्पित सर्पा जैसे रजु में कल्पित सर्पादी है उसी प्रकार ना आत्म व्यतिकरण प्राणादय ठीक इसी प्रकार आत्मा से अतिरिक्त रूप से प्राणादि हो ही नहीं सकते जो प्राण से लेकर के स्थिति तक जो यहाँ गिनाये हुए पदार्थ हैं, हो नहीं सकते ना आत्मव्यतिरिक प्राणादय संति इस प्राणादय आत्मव्यतिरिक न संति प्राणादि आत्मा से अतिरिक्त रूप से हो नहीं सकते वो आत्मा ही है जैसे सर्पादी जो कल्पना होती है वो रज्जु से अतिरिक्त नहीं रज्जु ही है विवेकी की दृष्टि में अभी भी भिन्न मान की बैठा है सर्पमान की बैठा हुआ है यही है इदम सर्वम यद अयम आत्मा है। क्यों ऐसा है माने आत्मा ही है बाकी कल्पना है क्यों कहा यह श्रुति के आधार पर का। इदम अय सर्वम यद अयम आत्मा यह जो कुछ भी दिखाई देता है यह तो आत्मा ही है आत्मा है, बाद में बाद समानाधिकरण वाक्य में ध्यान देना ये जो जो कुछ है जैसे रज्जू मैं सर्पादी जितने भी हैं रज्जू ही है बाद करना सर्प बुद्धि बाद करके रज्जु बुद्धि बचाना इदम सर्वम यद अयम आत्मा जो कुछ भी है ये स्वश आत्मा ही है बाद इनका बात करना है आत्मबुद्धि को रखना है बाद समाधिकरण चार प्रकार के समान अधिकरण होते हैं बाद रूप है मान जो तो इदम आदि को बाद देना आत्मा को बचाना जैसे इम रजू बोलते हैं न रजू न सर्प ऐसा बोलते हैं जब ज्ञान काल में क्या बोले सर्प नहीं है रज्जू है ऐसा कहते हैं तो सर्व का बाद होगा रज्जु बसना है ठीक इसी प्रकार वाक्य है इदम सर्वम यद अयम आत्मा जो कुछ भी है सो कुछ आत्मा ही है ये के आधार पर कहा सबके सब, सब कल्पिता एवं आत्म व्यतिरिका असत्व ऋजु सर्ववत आत्म नहीं जैसे रजु सर्प है वो सर्पादी रज्जु से अतिरिक्त रूप से हो नहीं सकता, ठीक इसी प्रकार आत्मा से अतिरिक्त रूप से कल्पित वस्तु का असत्य है एक आध एवं का व्यति असतत्व आत्मा नाम आत्मनी आत्मा नाम का असत्व ऐसा अनुय करना आत्मा में कल्पित वस्तु जितने भी है आत्मा से अतिरिक्त नहीं कैसे दृष्टान्त रज्जु सर्ववत जैसे रजु में सर्प की कल्पना वो रजु से अतिरिक्त नहीं है ठीक किसी प्रकार आत्मा में जितने भी कल्पित हो रहे हैं ये प्राण प्राणशैली स्थिति तक तो ये उदाहरण के लिए दिया बहुत सारे और भी हैं जितने भी हैं सब आत्मा, आत्मा में कल्पित है आत्मा से अतिरिक्त तो उनकी सत्ता नहीं है अस्तित्व नहीं है आत्मा ही है आत्मानंद से केवल निर्विकल्पम इस प्रकार से आत्मा से अतिरिक्त होने सकते सत्य समझता हो और आत्मा को निर्विकल्पक समझता हो आत्मानंद से केवलम निर्विकल्पम विकल्प रहित मानो सर्प आदि विकल्प से रहित ऋतु को समझना जैसा होता है ठीक इसी प्रकार कोई प्राणादि से रहित विकल्प तो प्राणादी है यहाँ उनसे रहित आत्मा को तो समझता हो वेद तत्व तत्व से जानता होने श्रुति तो, तो युक्तता से या तत्व शब्द का तो दो लेना श्रुति से समझता हो युक्ति से भी समझता हो श्रुति और युक्ति दोनों से समझता हो श्रुति so, तो हो वेदार्थम विभागत कल्पहित कल्पहित अर्थ वो व्यक्ति शंकारहित होकर के निशंक होकर के वेद के अर्थ जैसा है उसका विभागत विभाग करके इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह है कि व्यवहार पर श्रुति है ये वस्तु वस्तुपरक श्रुति है इत्यादि अर्थ वही कर सकता है जिसने व्यवहार को सत्य मान लिया वो व्यवहार परक श्रुति कह नहीं पाएगा इससे तो झगड़ा है एक पारमार्थिक श्रुति है एक व्यावहारिक श्रुति है श्रुति में दो तो यही कहा एक वेदार विभागत कलपय कलम वाक्यम अलम ये वाक्यक्य स्परक है वो वाक्य वो वाक्य अपरक है अतः शब्द का प्रयोग है ये वाक्य स्परक है ये वाक्य इस प्रकार ऐसा करके शही तो वो करके निर्णय ले सकता है ये जानना वेदार्थ का विभाग वो कर सकता है कैसे विभाग इदम एवं परम वाक्यम इदम वाक्यम एवं परम ये वाक्य इस प्रकार है इस अर्थ को बताने वाला है और अदाह अन्य परम अदा माने वह वा वाक्य वह वा वाक्य वा जो है अन्य ये कर सकता है नध्यात्मविद वेदार्थत्व ज्ञात सपनोति तत्वतः जो अध्यात्म को नहीं जानता अधिष्ठान को नहीं समझता है कल्पना काल में अधिष्ठान को नहीं समझता हो कल्पित वस्तु को लेकर ही बैठता हो वो वेद का अर्थ नहीं जान सकता नहीं अनध्या वेदार्थत्व ज्ञातु न सको तत्वता ज्ञात न सकती जो अध्यात्मविदता नहीं होगा अधिष्ठान को जा, जानता नहीं होगा आत्मा को जानता न हो वो व्यक्ति वेद के अर्थ का वास्तविक तत्व है वास्तविक रूप से जान नहीं सकता नहीं न ही अध्यात्मवित कर्षित क्रियाफलम उपासन मानव वचनम मनुजी ने ऐसा कहा है कहते हैं मनुस्मृति में ऐसा कहा है मानवम वचनम मनोरवचनम मानवम अण प्रत्यय लगा रखा हुआ है मनु संबंधी वचन तो नहीं कहा न ही अन्य कोई भी हो अध्यात्म अध्यात्मवितता जो नहीं होगा आत्मवित्ता नहीं होगा वह क्रियाफलम उपासन माने क्रिया माने प्रमाण प्रमाण का फल प्राप्त नहीं कर सकता बेदरूपी प्रमाण का फल प्राप्त नहीं कर सकता जो आत्मवत्ता होगा वही फल प्राप्त कर सकता है ये मनुजी ने कहा है ऐसे कहा ठीक आने पूर्वाधम व्यापरो इत्यादि कहा पूर्वार्धकारिका के पूर्वार्ध व्याख्या करते हैं एत ही इत्यादि शब्दों का भाषण याणादिविन् आत्मा अपृथक भावे ये प्राणादि जितने भी आत्मा से अपृथक है पृथक नहीं है हमें रज्जु से पृथक नहीं है सर्प आदि जितने भी कल्पना करेंगे सर्प जलधारा लाठी भू छिद्र माला जो भी बोले भिन्न भिन्न कल्पना हो जाती है मान अविद्या के कारण से भिन्न भिन्न भिन व्यक्ति को भिन्न भिन्न भिन कल्पना हो रही है क्योंकि वो रज्जू से अतिरिक्त एक ज्ञानी बैठा होगा उसको क्या दिखेगा सर रज्जू दिखेगा ये जो अपृथक है सर्पादि जितने भी कल्पना होती हो रज्जु से पृथक नहीं है ठीक इसी प्रकार के प्राणादि जितने भी विकल्प दिखाए गए सब तो आत्मा से अतिरिक्त नहीं है कल्पित है ये राशि ने कहा ये तई प्राणादि भी आत्मनो अपृथक भावी आत्मा से अभिन्न है सब अपृथक प्राणादि के द्वारा पृथक भूतई रे अपृथक भूतई अपृथक है सब के सब जैसे आत्मा ये आत्मा कैसा रज्जु जैसे रज्जु के समान है ये प्राणादि सर्पादि के समान है आत्मा रज्जु के समान है रज्जु सर्पादि कल्पना रूपये यश सर्पादि विकल्पना रूप से रज्जु अभिन्न होती है ठीक इस प्रकार पृथक एवती लक्षितो अभिलक्षित ऋषि को मूढ़ता मूढ़ों ने फिर भी अलग समझा है उसको अज्ञान काल में रज्जु नहीं समझता सर्प समझता चाहे भयभीत होता है भिन्न समझा रज्जु समझा होता भयभीत नहीं होता उसमें भय कहां से होता रज्जु कई डरता है से सर्प समझ रहा है वैज्ञानिक से ऐसे लक्षित हो रहा है कलिता अतिरिक्त सत्तास्फूर अभाव तद्वारेण आत्मने भेदर्शन अभिवेकिनाषा कथम उपलब्धि आशंका कहते हैं महाराज कुर्बाजी क्या था महाराज कल्पित पदार्थों का अधिष्ठान से अतिरिक्त रूप से सत्तास्फूर्ति नहीं होती है माना सर्पो अस्थि जब बोलते हैं रज्जू के अस्तित्व वहां दिखता है अधिष्ठान का अस्तित्व है और सर्प भाती बोलते हैं दिखाई पड़ता है बोलते हैं वो भी अधिष्ठान दिख रही है रज्जु दिख रही है उसी वहां ऊपर दिख रहा है सत्ता स्फूरण दोनों नहीं होता अधिष्ठान के बिना रज्जु नहीं हिलेगी तो वह सर्प हिल नहीं सकता हम बोला फूंकता मार रहा है वह हवा से दशी हिल रही है और हम बोलेंगे सर्प हिल रहा है सत्ता स्फूर्ति अधिष्ठान के बिना नहीं होता कल्पित प्राप्त होगा स्वयं बोल रहा है कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरिकणाम कल्पित पदार्थ जितने भी होते हैं अधिष्ठान से अतिरिक्त रूप से सत्तास्फूर अभाव कल्पितों में सप्तास नहीं सत्ताफूर्ति रहे अभाव तद द्वारे आत्मनि भेद दर्शनम अभिवेकी नाम अस्तु ठीक है फिर उसके द्वारा आत्मनि भेद दर्शनम अभिवेकान वस्तु आत्मा में भेद दर्शन हो कल्पित वस्तु के द्वारा आत्मा में भेद दर्शन हो अभिवेकी होगा किंतु तद अन्वेश कथम उपलब्धि उससे जो अभिवेकी से अतिरिक्त हैं विवेकी लोग हैं उनकी आतंकी उपलब्धि कैसी होगी अभिवेकियों को रज्जु से अतिरिक्त रूप से सरपादी दिखे किंतु विवेकी को रज्जु कैसे दिखे ये प्रश्न है ये क्या टिप्पणी एक नंबर तद द्वारा मैंने कल्पित प्राणादि द्वारा कल्पित प्राणादि के द्वारा उनको तो चलो आत्मज्ञान नहीं हो रहा है वेद दर्शन हो गया उनको विवेकी नाम का दन शाम विवेकी नाम विवेकियों को कथम तथा तो उपलब्धि उपलब्धि कैसे होगी ये कहा तो कहा विवेक नाम तू भाष्य में कहा विवेक नाम तो रज्जुआ कल्पिता सर्पादय न आत्मव्यतिरिक्के न प्राणादय सन्ती प्राय विवेकियों पर तो देखो जैसे रज्जु में कल्पित सर्प आदि रज्जु से अतिरिक्त नहीं होते हैं जब जानकार व्यक्ति होगा रज्जु से भिन्न समझता ही नहीं उनको कुछ तो अज्ञान समझते है सर्प आदि समझेगा ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा से अतिरिक्त रूप से प्राणादि है नहीं ये विवेकी की दृष्टि ऐसी हो जाती है अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित पदार्थ नहीं है यह बुद्धि होती है ज्ञानी की और अज्ञानी जो समझता है अधिष्ठान से अतिरिक्त है, है ये कल्पित पदार्थ ऐसा समझता है ज्ञानी अज्ञानी है ये कहा प्राणादि नाम आत्मा त्रेकेणा असत्य प्रमाण वाला प्रमाणादि जो है ना आत्मा से अतिरिक्त हो ही नक्षत्य प्रमाण देते हैं क्या देते हैं इदम सर्वम यद अयम आत्मा यह श्रुति है जो कुछ भी है ये जो कुछ भी है यह आत्मा ही तो है जो कुछ को बाधना है आत्मा को बचाना है बाघ करना है इसी को आत्मा नहीं देखना है ये नहीं आत्मा है ऐसा देखना है समान अधिकरण उत्तराधम योजयती इत्यादि कहा आगे उत्तरार्ध की योजना करेंगे किंतु समय हो गया है आज यहीं रखते हैं ओम भद्रं कर्णेवा भद्रम पशे मजता स्थिर सुंशस्लेतु श